नमस्कार आज 25 नवंबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग कुछ सप्ताह से अद्वैत शिव दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करते आ रहे हैं इसके पहले कि हम कोई नया विषय रेगुलर नियमित अध्ययन के लिए चुने उसके पहले अगर हमारी मूलभूत अवधारणाएं ज़्यादा स्पष्ट हैं तो शायद हम आगे आने वाले विषय को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसी विचार को लेकर हम बीच बीच में साल में कध बार कुछ सप्ताह मूलभूत अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं और उसी क्रम में पिछले कुछ सप्ताह से हम काश्मीर शिव दर्शन की मूल अवधारणाओं पर चर्चा करते आ रहे हैं हमने पिछली बार शिव शक्ति सदाशिवर शुद्ध विद्या माया माया के पाँच कंचुक अहंकार क्या है अंतकरण क्या है मन बुद्धि अंतकरण नाम का जो हमारा मन बुद्धि अहंकार नाम का जो अंतकरण है वो क्या है प्रकृति पुरुष इनके बारे में पढ़ा था तद जाना था कि पांच ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं और पांच महाभूत इस तरह से कुल 36 तत्वों से ये पूरी परमेश्वर की सृष्टि बनी है और ये छत्तीस तत्व परमेश्वर के ही रूप हैं अगर हम कहें कि भगवान ने बनाए तो शायद हमारी अवधारणा अगर हम कहें कि भगवान ने ये तत्व बनाए तो शायद हम गलत बोलेंगे हमारी धारणा गलत बन जाएगी वास्तव में परमेश्वर ने बनाए नहीं ये परमेश्वर ने इन रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त किया जितने 36 तत्व हैं शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या से लेकर माया माया के पांच कंचु प्रकृति पुरुष और जो अभी हमने गिनाए मन बुद्धि अहंकार पाँच कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ तन्मात्राएँ और पांच महाभूत ये समस्त छत्तीस तत्वों की सृष्टि परमेश्वर का ही रूप है यानी इन छत्तीस तत्वों को समझने से हमें एक बात समझ में अच्छी तरह से आती है कि शिव से लेके धरती तक अविच्छिन्न निरंतरता है कहीं पर भी सेग्रीगेशन नहीं है जैसे अगर मैंने एक मटकी बनाई अब उस मटकी को मैं किसी को दे सकता हूं मैं उससे दूर जा सकती है मैंने एक कविता लिखी मैं उसको भूल सकता हूँ किसी और को दे सकता हूँ लेकिन परमेश्वर से ये समस्त सृष्टि न केवल अभिन्न है वरन परमेश्वर का रूप है इस तरह से जब हमारे हृदय में ये अवधारणा स्पष्ट होती है तब तो हमको ये समझ में आता है कि परमेश्वर को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं हमको अपनी दृष्टि को बदलना है परमेश्वर को खोजने के लिए हम कहीं भी जाएं, तो हम उस खोजने वाले को नहीं खोज पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का मूल स्वरूप हमारी अपनी स्वयं की चेतना है वही परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप है हम अपनी चेतना को उस चेतना से बाहर कैसे खोजेंगे तभी तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि जाना तो तुम्हीं तुम्हीं हो ही जाए यानी जो परमेश्वर को जानता है वही स्वयं परमेश्वर स्वरूप हो जाता है क्योंकि उसको आत्मबोध हो जाता है वो जानता है कि मैं कौन हूँ तो आत्मबोध होते ही वह ईश्वर स्वरूपता प्राप्त कर लेता तो ये छत्तीस तत्वों का हमने संक्षेप में समझो अध्ययन किया था क्योंकि इन पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है क्योंकि हर तत्व का अपना महत्व है तन्मात्राएँ जो कभी कभी हमको कम समझ में आती है बात तन्मात्राएं जैसे शब्द स्पर्श रूप, रस, गंध ये पांच तन्मात्राएं हैं। इनमें शब्द के बारे में हमको ऐसा लगता है कि एक आवाज़ जो हमारे कानों में जाती है उसको हम शब्द कहते हैं या एक लिखा हुआ शब्द जिसको हम शब्द कह सकते हैं लेकिन ये न तो वो आवाज़ है और न वो लिखा हुआ शब्द है वरण ये तन्मात्रा है तन्मात्रा का मतलब होता है कि ये वो रचित शक्ति है जो समस्त शब्दों का उद्भव करती समस्त शब्द उस शक्ति में समाहित हैं जैसे हम कहें कि पृथ्वी तो पृथ्वी का मतलब ये नहीं श्री इस धरती की बात कर रहे हैं इस समस्त ब्रह्मांड में जितने भी दिखने वाले संगठित तत्व हैं जैसे चंद्रमा सूर्य ये सब पृथ्वी तत्व से बने इसमें सब में पृथ्वी तत्व की प्रमुखता है जो ठोस रचनाएँ हैं समस्त पृथ्वी तत्वों से जो तरल रचनाएँ हैं उनमें सब में जल तत्वों की अधिकता है जो ग्लेशियर्स यानी जो वायु तत्व हैं जिनमें सब में वायु की अधिकता है लेकिन ये ध्यान रखें कि हर एक में दूसरा भी मिला हुआ है जैसे अगर पृथ्वी में खाली पृथ्वी तत्व होगा तो वो स्थिर रह सकती उसमें अंतरिक्ष तत्व भी जरूरी है वायु तत्व भी ज़रूरी है और उसमें जल तत्व भी जरूरी इस तरह से वो मूल मूलतः जिसमें जिस तत्व की अधिकता होती है उसी तत्व से बना हुआ जाना जाता है पृथ्वी मूल मूलतः उसमें पृथ्वी तत्वों की अधिकता है इसलिए वो पृथ्वी तत्व से बना जाना जाता है वायु में सर्वाधिक वायु तत्व की अधिकता है उसमें अंतरिक्ष भी है क्योंकि अंतरिक्ष के बगैर कोई भी वस्तु कहीं रह सकती इससे सबसे बेसिक चीज़ है अंतरिक्ष जिसके अंदर समस्त सृष्टि अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती इस तरह तन्मात्राएँ वो हैं जो समस्त इंद्रियों के लिए जो सूचना आती है उन सूचनाओं को संग्रहित और संगठित करती शब्द कान के लिए आने वाली समस्त सूचनाओं को संगठित और संग्रहित करते हैं और वो कान के लायक बनाते कि वो सूचना कान को समझ में आ जाए और उसके द्वारा वो हमारे भीतर जब हमारे कान में शब्द पड़ता है तो हमारे भीतर उसकी तुरंत प्रतिक्रिया होती है जैसे आप पींच कर भी बैठे हैं और अपने कहा आइए डॉक्टर साहब तो वो आपको समझ में आ जाता कि एक व्यक्ति यहाँ रहा है जो डॉक्टर है आपने वो शब्द आपके भीतर तुरंत एक संसार पैदा कर देते हैं तुरंत एक प्रतिक्रिया पैदा कर देते हैं जैसे कोई कहता है इधर आ जाओ तो हमारे भीतर एक प्रतिक्रिया होती है कि अब हमको किसी बुलाया अब फिर हमारा फिर वो मन बुद्धि चालू हो जाती है कि इसको हमको जाना है नहीं जाना है इसने आदेशात्मक रूप से बुलाया है या प्रार्थना करी है या खाली सूचना दी है ये अलग अलग बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व तो और परिस्थितियों पर निर्भर करती है इसलिए किसी भी शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है किसी को बोला आ जाओ है ना अब किसी को पिटाई करना हो और बुलाए आ जाओ तो वो समझेगा कि ये तो मुझे मारेगा वो भागने की कोशिश करेगा किसी को पुरस्कार देने के लिए भी कहते आ जाओ तो बोले उसको सम्मान करेगा या किसी को सामान्यतः हम घर में कोई पधारा बोले आइए तो समझेगा हमारा स्वागत कर रहा है लेकिन इन सब एक ही शब्द का अलग अलग मतलब निकल सकता है तो मतलब संदर्भगत होता है ये संसार की विभिन्नता है तो शब्द स्पर्श स्पर्श के भी ऐसे कई रूप हैं आप थप्पड़ मारो तो वो भी स्पर्श है किसी के सिर पर हाथ फेरो तो वो भी स्पर्श है किसी इलाज करने के लिए उसकी नबज़ देखो तो वो भी स्पर्श है लेकिन स्पर्श के कई भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और उनके भिन्न भिन्न मतलब हैं तो वो स्पर्श तन्मात्रा अपने आप में उन विभिन्न स्पर्शों को संगठित और संग्रहित करती है और उसको त्वचा के लायक बनाती है इस लायक बनाती है कि त्वचा उसका अनुभव कर सके और उससे कोई सार्थक मतलब निकाल सके वो सार्थक उसका मतलब निकल सके जैसे कोई शब्द अगर कोई ऐसा बोले जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता हमारे मन में जैसे किसी ने विदेशी भाषा में बात करी जो हमको समझ में नहीं आता तो हमारे लिए उसके कोई सार्थकता नहीं हमारे लिए सार्थकता तब है जब हम उन शब्दों को सुने जो हमारे लिए उपयुक्त है ये भिन्नता है क्योंकि शब्द मूलतः शब्द तन्मात्रा तो एक ही है लेकिन हमारी अपनी व्यक्तित्व तो अलग है अब अगर हम हिंदी समझते हैं तो किसी दूसरी भाषा में बोले गए शब्द हमारे किसी काम में नहीं आएंगे हैं तो वो भी शब्द लेकिन हमारे उपयोग में नहीं, नहीं आएंगे क्योंकि हमारे लिए वो बेतरतीब है इसी तरह से समस्त तन्मात्राओं के बारे में समझा जाना चाहिए चाहे वो गंध हो वो सुगंध भी हो सकती है दुर्गंध भी हो सकती है या किसी की पहचान भी हो सकती है सुगंध दुर्गंध से हट हम सुन के बता सकते हैं कि है, कौन सी चीज़ रखी है यहाँ पर कि नौसादा रखी है यहाँ पर ये फलानी चीज़ रखी है क्योंकि उनसे द्वारा हमारे उनसे पहचान भी हो जाती है तो गंध स्पर्श शब्द रूप रस ये समस्त पांच तन्मात्राएं हैं जो अपने आप में तो अव्यक्त हैं हमको दिखाई नहीं देती लेकिन ये रचनाएं किसकी हैं इंद्रियों की रचनाएँ इंद्रियों ने रची हैं कभी ऐसा नहीं होता कि ताला पहले बनाया नहीं और चा पहले बनाएंगे और फिर क्या अब हम इसके अनुरूप ताला बनाएँगे ऐसा नहीं होता कभी हमेशा पहले ताला बनता है और उसके अनुरूप हम चाबी बनाते हैं अगर फैक्ट्री में भी बनेगा तो ताला पहले बनेगा उसके अनुसार चाबी बनेगी। अगर हम कहें कि उल्टी बात है हमने आप ये चाबी तो बना ली अब इसके अनुरूप ताला बनाओ तो ऐसी क्रियाएं सामान्यतः नहीं होती यानी सबसे पहले जो चेतना से जुड़ा है वो सर्वोपरि है जैसे शिव स्वयं चैतन्य है वो सर्वोपरि है उससे जो रचना बनेगी वो अधिक स्थूल बनेगी उससे जो रचना बनेगी और अधिक स्थूल बनेगी उससे फिर जो रचना बनेगी वो अधिक अधिक स्थूल बनेगी क्योंकि तो सतत प्रक्रिया है बीच में कहीं पार्टीशन नहीं है कि टुक, टुकड़े नहीं है कोई अलगाव नहीं है ये समस्त एक सतत प्रक्रिया है कि शिव शक्ति शिव ने सदाशिव का रूप लिया सदाशिव ने ईश्वर का शुद्ध विद्या का रूप लिया उसी ने अपनी ही शक्ति को माया का रूप दिया माया ने पाँच कंचुक बनाए ये समस्त शिव शक्ति का ही स्वरूप है जो सृष्टि तक चला आता है ये दृष्टि जब विकसित होती है तभी हमको इस समस्त सृष्टि की एकात्मकता यूनिटी इसकी एक इकाई के रूप में अवधारणा हमारे हृदय में स्थिर होती है और वही अवधारणा है जो अद्वैत को पुष्ट करती है हमारे अद्वैत की भावनाओं को पुष्ट करती है। क्योंकि अगर हम कितना भी पढ़ लें अद्वैत दर्शन लेकिन जब तक हमारे हृदय में वो भावना स्पष्टतः पुख्ता नहीं होती जब तक वो हमारे हृदय में वो भावना प्रबलता से अपनी जगह नहीं बनाती तब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती हमारी दृष्टि बदलने के लिए हमको वो अद्वैत भावना को हमारे दिल में स्थान देना होगा वो जिंदा हो जाती है भावना उसके बाद में हम जो व्यवहार करते हैं उस ज्ञान के अनुरूप करते उस समय में वो व्यक्ति अगर लड़ाई भी करेगा झगड़ा भी करेगा प्रेम भी करेगा आदेश भी देगा प्रार्थना भी करेगा तो सब उस ज्ञान के अनुकूल होगी उस ज्ञान से अलग हटके उसका कोई व्यवहार नहीं होगा क्योंकि जैसे अगर आप हिंदी भाषी हैं आपको कोई भाषा नहीं आती है तो आप जो भी कहेंगे वो उस भाषा के अनुकूल होगा क्योंकि आपको दूसरी कोई भाषा आती नहीं अगर आपके हृदय में ज्ञान है तो आपका व्यवहार उस ज्ञान के अनुकूल होगा क्योंकि आप अज्ञान से परे हो ज्ञान के बाद अज्ञान की कहीं जगह रही नहीं जाती प्रकाश के बाद अंधकार के लिए कोई जगह नहीं रह जाती क्योंकि ज्ञान प्रकाश स्वरूप है अज्ञान अंधकार स्वरूप प्रकाश को उत्पन्न करने के बाद या प्रकाश की शरण लेने के बाद अंधकार को भगाने के लिए कोई प्रयास अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो तो एक स्वयंमय प्रक्रिया है नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है जब पॉजिटिविटी आती है इस स्थान में कोई व्यक्ति आया बैठा आप बोले इस इस कमरे के सूनेपन को हटा दें सोनेपन तो हट ही गया आपके आने से ही हट गया अब वो कमरा सोना रही नहीं गया क्योंकि इस कमरे में आपके आने मात्र से बसाहट हो गई आपके आने मात्र से इस कमरे का सोनापन चला गया लाइट जलाते से इस कमरे का अंधेरा अपने आप चला गया उसको अलग से हटाने की जरूरत नहीं है इसलिए हमारे हृदय में जब इस बात का अद्वैत का प्रकाश आता है तो एक आनंद का सृजन होता है अंदर एक स्थिरता का सृजन होता है मन को एक तसल्ली मिलती है क्योंकि हमारा मन बेहद चंचल है हमारा पूरे शरीर में सबसे चंचल हमारी आंखें या आँख ना खाद पैर नहीं हैं हमारा मन सबसे ज़्यादा चंचल वो इतना चंचल है कि क्षण भर में कहाँ क्षण भर में किधर चला जाता है थोड़ी सी बात हमारे कान से सुनाती मन उदास हो जाता है थोड़ी सी बात कान से मन उछल पड़ता है मन कहाँ चला जाता है क्योंकि हमारा मन की अस्थिरता और जितना ये अस्थिर होता है उतना दुख का कारण होता है मतलब संसार के समस्त दुखों को झेलने की क्षमता तभी आ पाती है जब मन को स्थिरता मिलती है मन अगर चंचलता को त्याग देता है या उसकी चंचलता कम हो जाती है तो हमारे हृदय में संसार के दुखों को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है तो ये ज्ञान अद्वैत का ज्ञान संसार एक समस्त संसार एक इकाई है जिसमें हम सब लोग उसके कल कल पूर्जे हैं ये धारणा हमारे हृदय में इतनी आनंद का सृजन करती है कि मनुष्य की जो जीवन है हम कहते हैं परलोक सुधर जाएगा हम कहते हैं कि इससे मुक्ति हो जाएगी लेकिन वो तो तब होगी जब होगी बाद में लेकिन आज क्या होगा लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि हमको आज क्या मिलेगा इससे रुपया पैसा तो धन दौलत नहीं मिलेगी लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ मिलेगी जो मिलेगा इस जीवन का आनंद इस जीवन में जो शेष जीवन है वो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है क्यों उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता धन दौलत तो कोई भी छीन सकता है शरीर का नाश हो सकता है आप अगर जवान हो तो बूढ़े हो सकते हो आपको खूब सुंदर हो तो बदसूरत हो सकते हो खूब धनी हो तो गरीब भी हो सकते हो ज्ञानी भी हो तो आपका दिमाग भी खराब हो सकता है इन सब चीज़ों को कोई छीन सकता है लेकिन आपके अंदर के आनंद को कोई नहीं छीन सकता क्योंकि आपके भीतर का आनंद आपका अपना वो स्वभाव है जिसको कोई आपसे नहीं छीन सकता जैसे कोई शक्कर से मिठास को छीन के नहीं ले जा सकता कि शकर को छोड़ दें मिठास को छीन के ले जाते हैं ही नहीं सूरज को छोड़ दो उसके उजालों को हटा देते हैं ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम उन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हैं मनुष्य से मनुष्य के आनंद को कोई अलग नहीं कर सकता लेकिन हमने उस आनंद को ढांप रखा है अज्ञान में उस अज्ञान के कारण वो आनंद को हम महसूस नहीं कर पाए और करते भी कैसे हैं कभी कभी बाहरी उद्दीपन आते हैं उस आनंद के हल्की सी कुछ बूंदें हमको दिखाई दे जाती और हमको बड़ा मजा आ है जैसे बहुत दिनों बाद कोई हमको मिलने आया है, जो हमारा प्रिय है वो मिलने आया हमको बड़ा अच्छा आनंद आता है थोड़ी देर में वो आनंद शांत हो जाता है खूब भूख लगी खाने में आनंद आता है बस कुछ और खाने के बाद में आनंद समाप्त हो जाता है ऐसे ही संसार के समस्त आनंद हैं वो थोड़े ही उत्तेजना के बाद में शांत हो जाते हैं और वो हमें वो आनंद चिरस्थायी आनंद नहीं देते क्यों और वो आनंदों को कम हो जाना या छीन लिया जाना संभव है असंभव तो है उस आनंद का छीना जाना जो हमारा अपना स्वभाव है वो हमारे भीतर है हम तो इन आनंदों की जो बात करते हैं वो भी इसी का अंश है इसी आनंद के अंश हैं लेकिन वो तो अंश हैं जैसे एक बूंद और समुद्र में जो फर्क है वही फर्क है हमारा ये आनंद बहुत कुछ बूंदे हैं और वो आनंद तो हमारा अखूट समुद्र है जिसको कोई छीन नहीं सकता क्योंकि कितना भी निकाल लेगा पानी फिर भी समुद्र वहीं का वहीं रहेगा वही हमारे आनंद के समुद्र की स्थिति है तो हमने ये अद्वैत अवधारणा उसमें छत्तीस तत्वों का क्या स्थान है और उन छत्तीस तत्वों को जानने से उनका विश्लेषण करने से उस का उसके धारणा को अवधारणा को हृदय में स्थिर करने से हमको जो फ़ायदा होता है हमें जो परिवर्तन आता है हमारी दृष्टि में जो परिवर्तन आता है हमारे में आता है, जीवन में जो परिवर्तन आता है हमारी स्थिरता में जो बढ़ोतरी होती है उन सबके बारे में जाना अभी और यही जानकारी यही ज्ञान कहलाता है क्योंकि ये सबसे मूल बात है अद्वैत की सबसे मूल बात है कि हम इस सृष्टि की संरचना को जानें और उस सृष्टि के परमेश्वर से अभेद को जानें कि ईश्वर और सृष्टि भिन्न नहीं है दो सत्ताओं के नाम नहीं है हम कहते हैं हम दीनहीन गरीब वो सर्वऐश्वर्यशाली ये हमारा एक सामान्य भावना होती है सामान्य ज्ञान होता है या सामान्य भ्रम होता है ये माया जनित भ्रम है कि हम दीनहीन गरीब हैं और वो सर्व है हम भी उतने ही ईश्वरशाली हैं क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें ही नहीं ईश्वर और संसार भक्त और भगवान दोनों में अभिन्नता है जो हमको भिन्नता प्रतीत होती है वो माया जनित और माया का नाम है भ्रम जैसे ही भ्रह्म हटता है वो ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है जैसे ही इस पर आवरण लगा दिया अंधेरा हो गया आपने आवरण हटाया उजाला तो पहले से था आपने खाली आवरण हटाया आवरण हटाते थे वो प्रकाश प्रकट हो वो तो प्रकाश तो पहले से था अभी बादल हटते से है तो सूरज भगवान दिखने लग जाते हैं जबकि सूरज भगवान तो पहले से थे उनको बादलों से कुछ फर्क नहीं पड़ता फर्क तो हमको पड़ता है कि जिनके कारण हम बादलों से उस सूर्य के दर्शन नहीं कर पाते और हमको फ़र्क पड़ता है फ़र्क सूर्य भगवान को तो कुछ नहीं पड़ता प्रकाश को कुछ नहीं पड़ता ऐसी चेतना और आनंद और ज्ञान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता खाली हमने जो आवरण डाल रखा है उससे हमको फ़र्क पड़ रहा है जो कि सीमित जीव है जैसे वो आवरण हटता है वो प्रकाश अनावरत हो जाता है वो आनंद अनावृत हो जाता है और जीवन आनंदमय बन जाता है इसलिए इस जीवन को आनंदमय बनाना है तो हमको सतत इन 36 तत्वों के मूल पर चिंतन करना आवश्यक है आज आपके हाथ में एक नई किताब है छोटी सी बुकलेट पराप्रावेशिका ये पराप्रावेशिका इसी संदर्भ में है कि इसी तरह से संसार को हम किस तरह से इस छत्तीस तत्वों के द्वारा निर्मित हृदय में अवधारणा को स्थिर कर सकते हैं ये हमारे आश्रम में ही हुए थे कुछ कार्यक्रम उसी पर आधारित है तो आज आप सबसे विनती कि एक, एक एक अपनी प्रति घट जाने के समय लेते जरूर चले जाएं। इसके आगे हमारी परमेश्वर की अवधारणा जो है वो है पंचक्रियात्मक शिव जो शिव है यहाँ पर जो शिव दर्शन में भगवान है या सर्वोच्च सत्ता है जो शिव है वो नृत्य करती हुई है वो सत्ता चुपचाप बैठी हुई है या शांत नहीं है वो सतत कृत्य करती है नृत्य करती है और नृत्य का क्यों कहते हैं उसके पीछे भी रहस्य है अगर हम समझे तो धीरे धीरे बात हमारे हृदय में अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर सृष्टि करता है यानी अपने आप को इस संसार के रूप में अभिव्यक्त करता है मैनिफेस्ट करता है अपने आप को संसार के रूप में परिवर्तित करता है फिर उसको कुछ समय तक जब तक उसकी इच्छा होती है उसको उसी स्थिति में रखता है और उसी स्थिति में उसका खेल चलता रहता है उसके बाद में उसकी निवृत्ति कर लेता है ना अपने आप में उसको समा लेता है उसको हम संवार कह सकते हैं तो सृष्टि स्थिति संवार इन तीन चीज़ों को हम बचपन से जानते आए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विष्णु उसका पालन करते हैं और शिवजी उसका संहार करते हैं लेकिन यहाँ पर तो एकमात्र शिव है वो शिव नहीं है जिसको हम शंकर भगवान कहते हैं वरन यहाँ पर वो शिव है जो सर्वोच्च सत्ता है नाम कुछ भी दे सकते हो लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है जिसको हम परशिव कह सकते हैं यहाँ पर वो परशिव ही समस्त सृष्टि स्थिति संहार के लिए जिम्मेदार है इसके अलावा दो और कार्य है वो एक है तिरुधान और पाँचवा है अनुग्रह ये पाँच उसके कार्य हैं अभी तिरोधान अनुग्रह नाम सब लोगों ने सुने नहीं होते हैं सबको लिए कुछ नए शब्द होते हैं कि तिरोधान क्या है अनुग्रह क्या है तो सृष्टि का मतलब होता है अपने आप को इस विश्व रूप में अभिव्यक्त करना स्थिति का मतलब उसको खेलना उस स्थिति में जैसे हमने बच्चा घरों बना देता है और फिर उससे थोड़ी देर खेलता है फिर जब उसकी इच्छा होती है तो एक लात मार के उसको तोड़ देता है फिर वो रेती बन जाती है इस तरह से वो भी भगवान भी सृष्टि की रचना करता है और वापस उसको अपने आप में समा लेता है। जो विभिन्नता पैदा करी थी वो वापस अभिन्न हो जाती है इसका हम संसार में भी देखते हैं जैसे हमने एक बार बात करी थी सेकंड ला ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स उष्मा गति दूसरा नियम कि वो समस्त जो सृष्टि में ऊर्जा है उसका बहाव अभिन्नता की तरफ है आप मटकी बना दो बनाते से ही वो उसका क्षरण शुरू हो जाएगा बच्चा पैदा होते ही मृत्यु के ऊपर अग्रसर होने लग जाएगा मकान बनते ही क्षरण शुरू हो जाएगा कॉफ़ी बनते ही ठंडी होने लग जाएगी ए का स्विच ऑफ करते से सारी ठंडक गायब होने लग जाएगी, अपने आप क्योंकि बाहर और भीतर एक जैसा हो जाएगा क्योंकि ये संसार में तुमने जो कुछ भी बनाया एक प्लॉट के अंदर हमने एक मटकी बना दी वहीं की मिट्टी से तब वो दो चीज़ें होंगी मिट्टी और वो मटकी लेकिन जैसे ही बनी अभी न बढ़ाई उसके लिए ऊर्जा लगी लेकिन कुछ भी मत करो तो भी वो थोड़े समय में वो मिट्टी बन जाएगी लगेंगे 150 साल लेकिन वो पुनः मिट्टी बन जाएगी और ये क्रिया सतत होती है क्योंकि हम जब भी कुछ रचना करते हैं उसमें वो ऊर्जा प्रविष्ट कर जाती है जो उसको वापस शिव की तरफ ले जाती है जब संसार बनाया तो संसार में शक्ति का समावेश वा बिना शक्ति के संसार नहीं बना और वो शक्ति हम उसको क्यों बोलते हैं कि एस्कॉट ऑफ शिव क्यों शिव की प्रेमी का बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि वो जैसे ही संसार बना उसको वापस शिव की तरफ ले जाती क्योंकि वो स्वयं शिव से अलग कभी रहना नहीं चाहती वो हमेशा संसार की तरफ नहीं रहना चाहती संसार बनाने का काम दिया था वो बनाती है संसार लेकिन उस संसार को सतत शिव की तरफ ले जाती है इसको हमने पिछली बार क्या कहा था मंगल विधान कि ये मंगल विधान है ष्टी सम के समस्त बहाव एक बूंद कहीं भी डालो उसकी दिशा होगी समुद्र की तरफ कहीं भी डालो आप बह के जाएगी नाली में जाएगी नदी में जाएगी लेकिन उसको जाना कहाँ है उसकी उस यात्रा में रुकावटें हो सकती देरी हो सकती है वो वापस वाश पर बन जाएगी ओस की बूंद बन जाएगी किसी फूल पर बैठ जाएगी लेकिन उसको अंततः जाना कहाँ है समुद्र में और वहाँ जाएगी और उसके लिए भेजना पड़ता है क्या नहीं उसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती वो स्वतः होता है ना परमेश्वर की और आपकी गति स्वतः है।, है और यही सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा हम सब के भीतर जो है वो ईश्वर की तरफ ले जा रही है अब हमारा अपना अज्ञान उसको हमको ईश्वर से दूर ले जाता है हम कहते हैं और धन कमा लो और इकट्ठा कर लो और चार मकान बना लो और बच्चे पैदा कर लो और हम संसार के अंदर वो क्रियाएं करते करते कभी थकते ही नहीं और थकते थकते जीवन का अंत आ जाता है दिशा हमारी वही रह जाती है वासनाएँ अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हमने चार मकान बनाने का सोचा तीन बन गए चौथे का काम चलते चलते आदमी मर गया अब उसके बाद में अगले जन्म में वो चौथा मकान बनाने के लिए फिर जन्म जन्यारम लेगा फिर उस दिशा में काम चलेगा और फिर चौथे के बाद फिर थोड़ी बनवानेगा उसके बाद फिर वो दस और बनाना चाहेगा फिर वो कॉलोनी बनाना चाहेगा फिर वो पूरी टाउनशिप बनाना चाहेगा अरे उसका विकास उसी दिशा में होता चला जाएगा फिर वो टाउनशिप का काम होते होते मर जाएगा फिर अगली बार सोचेगा नहीं अगली बार और बड़ा बिल्डर बनना है मुझे क्योंकि ये संसार की विकास की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती वो तो ऊर्जा तो आपको सतत शिव की ओर ले जा रही है लेकिन हम उस ऊर्जा का विरोध कर रहे हैं यह हमारा अज्ञान है माया जनित अज्ञान है और यही विरोध हमको ईश्वर से दूर ले जाता है वरना परमेश्वर की ओर जाने के लिए न कोई तीर्थ जाना है न कोई नदी में नहाना है न किसी तरह का उपक्रम करना है परमेश्वर की ओर जाना तो हमारा नैसर्गिक बहाव है परमेश्वर को जाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है परमेश्वर से दूर जाना उसके लिए सारे उपक्रम करना पड़ते हैं सारे जिद्दोजहाँ करना पड़ती है परमेश्वर से दूर जाने के लिए परमेश्वर को जाने के लिए हमको कुछ नहीं करना मात्र समर्पण करना मात्र समर्पण हमको परमेश्वर की तरफ ले जाता है समर्पण पूर्ण होना जरूरी है मैं छोड़ दो कि मैं कर रहा हूँ वहाँ पर अगर आप नदी में बहने लगे तो सीधे समुद्र में ले जाएगी जब तुम तैरना बंद कर दोगे तो समुद्र में ही ले जाएगी फिर और क्या रास्ते में रुकावट नहीं आएगी लेकिन हम सोचें कि नहीं नहीं नहीं मुझे तो अभी ये करना है मुझे तो इस घाट पर रुकना है इसको देखना है मुझे तो यहाँ वाराणसी में दर्शन करना है तो फिर आपकी यात्रा रुक जाएगी ऐसे ही हम समर्पण के बिना परमेश्वर की ओर नहीं जा सकते और, और समर्पण के द्वारा अगर ईश्वर की आराधना करते हैं तो किसी और उपक्रम की आवश्यकता और यह समर्पण करने के लिए कोई दंडवत परिणाम करना है माथा नीचे करना भी ज़रूरी है समर्पण का महत्व होता है हृदय से समर्पण अपने आप से अपने आप को परिचय परमेश्वर के रूप में ही हो परमेश्वर के एक बूंद का परिचय समुद्र के रूप में ही हो तो और अपने आप के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो हमको एक असुरक्षा की भावना से जीते हैं हम सब लोग एक असुरक्षा की भावना में जीते हैं हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमको नुकसान होने वाला है बुढ़ापे से डरते हैं बीमारी से डरते हैं मरने से डरते हैं गरीब होने से डरते हैं कल अकेले रह जाने से डरते हैं कल कोई हमारा साथ नहीं देगा इससे डरते हैं मित्र नाराज हो जाएगा उससे डरते हैं समाज से डरते हैं ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे इस बात से डरते हैं बस ये डर हमारा समर्पण से रोक अगर ये डर ना हो हृदय लोग क्या कहेंगे ये उनकी समस्या है जो कहना चाहते हैं जो चाहें वो कहें मुझे तो वो राह जाना है जहाँ मेरे अंतिम गंतव्य है मुझे वहीं जाना है उसी राह पे जाना है मुझे तो उसी समुद्र की ओर ले जाना है तो फिर लोगों के कहने की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ी बाधा है आपके किसी भी आध्यात्मिक प्रकृति में लोग तो ये भी कहेंगे क्या करें वहाँ पर दो घंटे वहाँ आश्रम में क्या करके आएँ आप बताओ इस समय तो एक धन कमा लेते थोड़ा बहुत करा सकते थे लेकिन फिर आपको लगेगा नहीं ये भी ज़रूरी है और फिर धीरे धीरे लगा यही जरूरी है पहले लगा ये भी ज़रूरी है फिर लगा यही ज़रूरी है क्योंकि यही अंतिम रूप से ये ज्ञान ये अज्ञान का आवरण हटना ये हृदय में अवधारणा का स्पष्ट होना यही जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि हम और मान लो मरने के बाद पचास लाख छोड़ के जाए और पचपन लाख छोड़ के जाना दो करोड़ छोड़ के कुछ फर्क नहीं पड़ना है उससे कम ज़्यादा भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ना और न छोड़ के गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि उसमें से हमारे हिस्से तो फिर कुछ आना नहीं है वो कुछ सब कुछ हिस्से में आना है जिस भावना से सब ये सब इकट्ठा करा वो तो हमारे हिस्से में आएगा क्योंकि उसको लेके जाना पड़ेगा उस वजन को ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे अगले जन्म में वो वासना ही तो हमारा अगला जन्म तय करेगी वो वासना ही तय करेगी कि अगले जन्म में हम क्या बने कि हमने आज क्या किया वो हमारे अगले जन्म में ये हमारा ज्ञान का महत्व है कि ये ज्ञान होता है तब हम उस सही राह को पकड़ सकते हैं ज्ञान नहीं होता है तो फिर हम सोचते हैं ये भी कर लें वो भी कर लें और हमारी योजनाएं भविष्य के बनाते हैं इतने साल बाद इस चीज़ का इतना रिटर्न मिलेगा इसके बाद ऐसा होगा उसके बाद वैसा होगा लेकिन वो कभी भी समाप्त न होने वाली वासना है कभी भी समाप्त नहीं होती तो अब परमेश्वर शिव की बात हम कर रहे थे अगली कि वो तिरोधन करता है और अनुग्रह करता है तिरोधान क्या है तिरोधन का मतलब होता है शिव ने अपना रूप छिपा लिया यानी जब हम कभी फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम देखते हैं तो हम पहचान नहीं पाते कि ये मेरा ही बच्चा है जो यहाँ पर इस ड्रेस में खड़ा है पड़ोसी का बच्चा भी पहचान में नहीं आता क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया वो प्रच्छन रूप से वहाँ पे हमको अलग रूप में दिखाई देता है जो उसका ओरिजिनल रूप हमको दिखाई नहीं देता ऐसे ही समस्त संसार के अंदर शिवा शिव के कुछ भी नहीं है ये अलमारी भी शिव नहीं बनी अपने आप से आपको भी शिव ने अपने आप से है हम सब लोग इतने सारे महादेव हैं लेकिन हमको सब अलग दिखाई देते हैं ये रामलाल है श्यामलाल है कालू है हमको वास्तव में हमको उस सब लोगों का सत्य सत्य दिखाई दे रहा है इसी का नाम है तिरोधान जो दिखाई देता है वो है नहीं हमको दिखाई रामलाल है वो रामलाल नहीं है वो शिव है और शिव है वो हमको दिखाई नहीं देता इसलिए जो कहते हैं Legends... जो दिखाई देता है वो है नहीं और जो है वो दिखाई नहीं देता इसी का नाम है तिरोधान और इसका कारण वही माया जो हम देखना ही नहीं चाहते क्योंकि हम तो शिव को देखने यहाँ शिव आ जाएगा तो फिर हम दो नंबर के काम करेंगे कैसे सामने बैठ जाएगा तो परेशान कर देगा हम जैसे स्कूल में माटसा बिल्कुल छाते पर खड़े हो तो लड़का मस्ती कर ही नहीं सकता अब हमको तो संसार के वो काम कर रहे हैं जो भगवान से छिपा के कर रहे हैं इसलिए भगवान को मंदिर में छिपा दिया तुम वहीं रहो शाम को दरवाजे लगा देंगे फिर आप बेफिक्र हम कुछ भी करा करें रात को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना आपने देखना ही नहीं उधर ये हम समझते हैं जैसे हमने पिताजी को सोने के बाद में हम कुछ भी करें हम ऐसा समझते हैं कि भगवान भी मंदिर में छिप जाएँ मंदिर में सो जाएँ दरवाजे बंद कर दें बट बंद हो गए उसके बाद में हम अब वो सब कुछ करें जिससे भगवान को आपत्ति हो सकती है लेकिन अब हम कहें कि ये तो भगवान तो सब जगह हमको भगवान को दरवाजे में बंद करें तो दरवाजा भी भगवान है अब मुश्किल हो गई अब तो सारा वो दरवाज़ा भी दिखेगा हम उसको छिपाएंगे किस चीज़ से जिससे छिपाने जाएंगे वो चीज़ भी भगवान है हम पर्दा बंद करेंगे तो पर्दा भी भगवान है उसके बाद हमारी बड़ी समस्या हो जाती है कि हम हम छिपे किस तब हमारा जीवन पूर्ण पारदर्शक हो जाता है जैसे ही हमको समझ में आता है कि कण कण परमेश्वर है हमारा स्वयं का भी मूल अस्तित्व परमेश्वर है तो जीवन पारदर्शक हो जाता है क्योंकि उस समय हम जो कुछ करते हैं ईश्वर की तरह करते हैं जो ईश्वर स्वयं करता है हम वैसे ही करते हैं उस समय हमारी किसी भी तरह की जो वासनाएं हैं शांत हो जाती हैं संसार की भागदौड़ शांत हो जाती है और हम कहते हैं कि हमको वासनाओं से आनंद आता था ये आनंद का चला जाएगा मूर्ख हैं हम कि नाली का पानी में आनंद ढूंढते थे और वो उस शुद्ध गंगा जल को भूल गए थे क्योंकि उस आनंद के तुलना में जो अद्वैत का आनंद उसकी तुलना में संसार का कोई भी आनंद कहीं भी नहीं ठहरता उससे कई करोड़ों गुना बड़ा आनंद है क्योंकि संसार के बड़े से बड़े जो हमने अनुभव किए हुए आनंद हैं उनसे कहीं करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा आनंद अद्वैत आनंद है हम उस आनंद को स्थिरता को महसूस अगर थोड़ी सी भी समय कर सकें अगर यही सोच लो चलो आप यहाँ बैठे हो कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है आप शांत चित्त आँख में अगर चिंतन करें सोचो आज मेरा मैं चैतन्य स्वरूप मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बुढ़ापा बिगाड़ नहीं सकता बीमारी बिगाड़ भी नहीं सकती चोर डाकू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते अमीरी गरीबी आती जाती रहेगी बरसात आए मौसम बदले तूफान आए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं इन सब से परे हूँ इन सब से छूने लायक नहीं हूँ कोई चोर आके मेरी आत्मा तक नहीं पहुँच सकता कोई बीमारी मेरी आत्मा तक नहीं आ सकती कोई भी तूफान मेरी आत्मा को नहीं हिला सकता शरीर को हिला सकता है कोई भी बीमारी मेरी आत्मा को नहीं लगेगी उस समय आपको इतना आनंद मिलेगा है इस विचार मात्र से तो उस बोध की तो बात ही अलग है इस विचार मात्र से आनंद मिलने लग जाता है कि हम इतना सिर्फ सोच लें कि बस मैं तो चैतन्य रूप हूँ इस शरीर में रह रहा हूँ जैसे आप धर्मशाला में ठहरे मारूम पहले कल है ना बुलड्रेजर चला के इस धर्मशाला पे अपन जाने के बाद चला करो ना मैं तो कल सुबह पाँच बजे की गाड़ी से निकल जाऊँगा अपनी धर्मशाला पर बुलड्रेजर चले, चले चाहे बम गिरे अपने कैलेंद्र है क्योंकि मैं तो इसको तो छोड़ के जा रहा हूँ ऐसे समझ में आ जाएगा कि मैं तो चेतन रूप हूँ इस शरीर में से निकल के चले जाऊँगा फिर तुम इस शरीर को जलाओ गाडो काट पीट के उसकी स्टडी करो तुम डॉक्टर लोग तो भी चलेगा क्या करना है क्या फ़र्क पड़ना है क्योंकि इसमें जो था मैं मैं तो निकल जाऊँगा इसके बाद भी मेरे घर को तुम कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ेगा जैसे अपने मरने के बाद में आपके मकान के साथ क्या होता है आपकी दुकान के साथ क्या होता है आपको कोई सरोकार नहीं है वैसे ही आपके शरीर के साथ क्या होता है उससे भी कोई सरोकार नहीं क्योंकि आपके मकान दुकान की तरह शरीर भी है जिसमें सब चले जाएंगे। ये भावना जब समझ में आती है तब आनंद इतना बढ़ जाता है स्थिरता इतनी आ जाती है कि आपको कोई दुख ही नहीं कर सकता है सबसे बड़ा इसका जो सबसे बड़ा इमिजिएट फायदा है वो ये है कि आप दुखों से पार पा इस जीते जी दुखों के पार चले जाते हो क्योंकि सामान्यतः जीवन में दुखों के पार जाना असंभव सा है जब से महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि संसार दुखालय है ये संसार दुख का घर है तुमको यहाँ भेजा इसलिए दुखी होने के लिए तुम जन्म ही लिया हो दुखी होने के लिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दुख है मतलब सुख की चिंगारी आएगी वो बुझते से फिर दुख आ सुख की कहीं एक बूंद दिखाई देगी उछल के उस समय आप आनंदित होगे, बाद में फिर दुख के सागर में गोते लगाते रहोगे यानी वास्तव में सुख तो आता है क्षण भर और दुख आता है मंड भर कभी भी सुख की तुलना में दुख की हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि तो सुख तो इतना सा आता है मिनट भर आता है रोटी खाने का आनंद एक पाँच सात मिनट आएगा रोटी खाने के बाद में फिर कई बार ज़्यादा खा लिया तो पेट दुखेगा जब भूख नहीं और किसी ने कहा खा लो कि नहीं भाई भूख नहीं है उस समय वो सब आनंद गायब है ऐसे समस्त आनंद हमारे क्षणभर आते हैं लेकिन बाद में लंबे समय तक हमको उस आनंद से दूरी होती है लेकिन इस आनंद की बात अलग है क्योंकि जो वो क्षणभर का आनंद है उसका स्रोत है ये आनंद का सागर है जो हमारा आत्मबोध है यह हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है जिसको हम महाड़ा कहते हैं या भीतर के भीतर के भीतर हमारा जो कोर एग्जिस्टेंस है जो हमारा केंद्रीभूत अस्तित्व है वो हमारा आनंद स्वरूप है उसी को हम आत्मा कहते हैं और वही आत्मा का स्वरूप आनंद का है और ये जिस दिन समझ में आ जाती है तो हृदय शांत तो हो जाता है सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि तिरोदहान जैसे ही हटता है अनुग्रह हो जाता है अब ये चौथी बार अनुग्रह अब ये आप अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि तिरोधान यानी सबको भिन्न रूप में देखना जो है वो नहीं दिखता जो नहीं है वो दिखता है लेकिन इससे उलट जिस वक्त हमको सत्य दिखने लगता है इसको बोलते हैं अनुग्रह परमेश्वर का ये पांच भगवान के काम हैं सृष्टि बनाता है उसकी रक्षा करता है पालन करता है मतलब खेलता है ना? और उसके बाद में उसको अपने आप में समेट लेता है लेकिन जब वो खेलता है उस समय वो दो काम बीच बीच में भी करता है अपने स्वरूप को छिपाता है और योग्य व्यक्ति पर अनुग्रह करता है वो योग्यता बाहर से नहीं आती वो योग्यता आपका अधिकार है आप चाहो तो उसका उपयोग करो चाहे मत करो जैसे आपके पास में एक औजार है छतरी है अब आपको गिला होना गिला हो चलाना हो छत्री चला के चला बरसात से बच जाओ अब यह आपके हाथ में है अब हम कहें कि अनुग्रह बाहर से आता अनुग्रह तो आपका अधिकार है आपके पास अनुग्रह का बोल अधिकार है वो अनुग्रह परमेश्वर से आता है लेकिन वो अनुग्रह सबसे पहले आत्म अनुग्रह होगा तो ही परमेश्वर के अनुग्रह की अनुभूति होगी आत्म अनुग्रह नहीं होगा तो परमेश्वर के अनुग्रह की अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती तो इस तरह भगवान के पांच करते हैं सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह तो ये अनुग्रह भगवान का आत्म अनुग्रह जैसे आप यहाँ पर आकर प्रयास कर रहे हैं कि अपन समझें अद्वैत क्या है अद्वैत क्या है दोनों में क्या फ़र्क है जीवन जीने की कला क्या है ये हम अनुग्रह का आमंत्रण कर रहे हैं ये अनुग्रह को आमंत्रित करते हैं और जो है जैसे ये बोध हमको होने लगता है वो अनुग्रह हम पर पूरी तरह से आवेशित हो जाता है इसके अलावा इस संसार में हमको इस बोध को आमंत्रित करने के लिए जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं इस बोध को आमंत्रित करने के लिए क्या उपाय हैं तो यहाँ पर तंत्र कहते हैं कि हमारे पास इसके चार उपाय हैं लेकिन एक उपाय जिसको हम अनुपाय कहते हैं ये भगवान की आनंद शक्ति पर निर्भर करता है। ये उपाय कोई उपाय नहीं है ये तो हम जैसे हैं जीते चले जाएं, हमारे हृदय के अंदर आनंद या आनंद बना रहे हमको किसी से कोई संसार से सरोकार न हो और ये हमारे पूर्वजनों के संस्कार से होता है जब ऐसा होता है हमको कुछ नहीं करना होता है और मनुष्य जीते जी मुक्त है उसे कुछ भी नहीं करना है इसको अनंद उपाय बोलते हैं लेकिन ये उपाय नहीं है ये अनुपाय है कोई बिना किसी तरह से लेकिन तीन उपाय हैं एक इच्छोपाय है एक ज्ञानोपाय है एक क्रियोपाय है ये हमारी वर्तमान में स्थिति इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ खड़े हैं सबसे बड़ी अधिकतर लोग संसार में आण उपाय के साधक होते आण उपाय का मतलब होता है कि हमको बिना कुछ करे समझ में ही नहीं आता कि भगवान को जब तक आरती नहीं उतारेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि भगवान की पूजा करी फूल नहीं चढ़ाएंगे, कंकु नहीं डालेंगे थोड़े से केमिकल नहीं डालेंगे तो जब तक ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने पूजा करी क्योंकि हमारे हृदय के अंदर वो विश्वास ही नहीं है कि इसकी भगवान प्रसन्न हो सकता है तो आणु उपाय का साधक सहारे लेता है बाहर के सहारे लेता है कभी तीर्थ के सहारे लेगा वो कभी नदियों के सहारे लेगा वो कभी अनुष्ठान के सहारे लेगा वो कभी वो यज्ञ का सहारा लेगा वो लेकिन यज्ञ का वो मतलब नहीं जो ये कौ ये कौ ये है जो अपन ने पहले पढ़ा यज्ञ का मतलब हर प्रोजेक्ट को यज्ञ बोलते हैं यहाँ पर यज्ञ है ना एक क्रिया कर्मकांड की बात कर रहे हैं तो वो कर्मकांड का सहारा लेगा पूजा का सहारा लेगा तीर्थटन का सहारा लेगा व्रत त्योहार का सहारा लेगा उन सहारों के द्वारा है ना अपने आप से बाहर जब हम सहारा लेते हैं परमेश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए तो उसको बोलते हैं आणु उपाय या ना का मतलब होता है हम तो छोटे से अणु हैं और अब हमको उपाय चाहिए वो आणु उपाय यानी हम अपने आप को अक्षम समझते हैं और फिर हम भगवान को सक्षम समझते हैं तो फिर हम उस अक्षमता से सक्षमता की ओर जाने के लिए सहारे मांगते हैं कि हमको पूजा से अनुष्ठान से प्रार्थना से कुछ न कुछ हो जाए वो आणु उपाय के लगा। आणु उपाय के भी स्तर है सर्वोच्च और मिडिल और सबसे निचला स्तर सबसे निचले स्तर पर क्या है पूजा पाठ मंदिर त्यौहार व्रत आरती ये सब जो हमारे बाहर हम करते हैं बुराई नहीं है ये ध्यान से समझ लें कभी कभी आपको लगेगा कि यहाँ पर हम व्रत की आरती की मंदिर की बुराई कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये सहारे आरंभिक रूप से ज़रूरी है एक बच्चे को बोले भगवान है तो बोलेगा कहाँ है तो उसको बताना पड़ेगा ये रहे उसको मंदिर ले जाना पड़ेगा साथ में जब तक आप आरंभिक और बच्चे में हम बहुत सारे अभी बड़े बड़े भी होके बच्चे ही हैं ना बच्चे से मतलब उम्र से नहीं है बच्चे से मतलब हमारी मानसिक परिपक्वता कितनी है अगर मानसिक परिपक्वता हमारी कम है तो हमको अभी भी बताना पड़ेगा कि भगवान है कि ये भगवान है ये मंदिर है ये फलाने भगवान है ये सब करते हैं ये गणेश जी ये विघ्न कहते हैं तो हमको ये सब कुछ बताना पड़ेगा लेकिन ये सब चीज़ें हमारी मानसिक परिपक्वता बढ़ने के बाद पीछे छूट जाती अगर हम कहें कि हम रेल का टिकट लेकर बड़ा प्रसन्न है रेल में सीट मिलकर बड़े प्रसन्न हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि उस सीट पे चिपके रहेंगे उससे अपनी गंतव्य को पहुंचने के बाद वापस सीट से उतरना पड़ेगा चाहे वो कितनी भी मुलायम सीट हो कितनी भी अच्छी सीट हो कितनी भी आरामदायक सीट हो फिर भी उसमें से अब उतरना ही पड़ेगा हम कभी कभी उन आरामदायक सीटों पर ऐसे चिपक जाते हैं कि उतरने की इच्छा ही नहीं होती क्या हम इसी में इसी में रेल में इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि हम वो गंतव्य पहुंचते ही नहीं हैं क्योंकि उसे रेल में घूमते रहते हैं ना तो वो हमारी अपनी समस्याएं हैं क्योंकि हम आढ़ुओं पाए में बाहरी सहारे लेके ऐसे हो जाते हैं कि बाहरी सहारे पर ही चिपक जाते हैं उससे उन्नति कर ही नहीं पाते उससे बाहर निकल ही नहीं पाते अब उससे जो बाहर निकलता है आड़ो पाए का ही साधक है लेकिन अब वो क्या करता है कि अपने शरीर पर ध्यान करता है वो सोचता है अभी बाहर की पूजा पाठ बहुत हो गए तीर्थाटन बहुत हो गए बहुत हो गए नदियों में नहा गया कितनी बार अब अपन आप इस शरीर के बारे में सोचते हैं इस शरीर में वो क्या करेगा अब वो ध्यान करना शुरू करेगा इस शरीर को संभालेगा तो इस आणु उपाय में क्या है उच्चार करन, ध्यान स्थान परकल्पना इस तरीके की चार स्थितियाँ इनके बारे में अपन किसी सही समय पर इनको विस्तार से एक एक चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर उच्चार क्या है करण क्या है ध्यान क्या है और स्थान प्रकल्पना ये हमारे शरीर के ऊपर ध्यान करते हैं तो जैसे हम ध्यान भी करते हैं तो ध्यान हमारे कैसे हैं कि हम शरीर के बाहरी हिस्से पर ध्यान कर सकते हैं फिर हम उस ध्यान में अंदर उतर सकते हैं और हमारे भीतर की तरफ कर सकते हैं जैसे हम कहते कुंभक करते हैं रेचन करते हैं प्राणायाम करते हैं गहरी साँस लेते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं तो हम अपान प्राण इस तरह से हमारे प्राणायाम होते हैं और अंदर की तरफ सांस रोकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कुंभक करते हैं लेकिन अब हम उसको आंतरिक भी कर सकते हैं मानसिक रूप से कर सकते हैं जो अपने सांस से संबंध नहीं, नहीं है उसका वो तो हम आंतरिक रूप से कुंभक कर सकते हैं उसका आंतरिक कुंभक कहते हैं तो वो चीज़ अब अंदर उतरती चली जाती कहाँ हम थे तीर्थों में थे फिर मंदिरों में आए फिर उसके बाद में हम शरीर पर आए अब हम अंदर उतर गए अब जैसे जैसे अंदर उतरता है तो साधक धीरे धीरे शाक्तोपाय का साधक बनता चला जाता है तो हमने संसार को समेट के अब हमारी आत्मा में विसर्जित कर दिया आत्मा में विसर्जित कर दिया इतने संसार बहुत बड़ा था कितने ही तीर्थ सब पूरे पूरे आप जा भी नहीं सकते देख भी नहीं सकते कितने ही मंदिर कितने जाओगे आप कितने ही देवता कितने ही व्रत कितने ही त्योहार कितने ही उपवास सब आप जीवन भर में कर भी नहीं सकते उन सबको समेट के अब आपने शरीर और शरीर से भीतर अपनी आत्मा में केंद्रित कर दिया जैसे ही आप ये सब कर पाते हो आप आठवें उपाय से ऊपर उठ के पाए के साधक बन जाते हो पाए बड़ा विशिष्ट है जिसके बारे में अपन मतलब एक संक्षेप में एक बार समझते हैं बाकी हम अगली बार से उस पर लेंगे कि पाए का साधक कैसे साधना करता है ये सबसे लक्ष्मण जो महाराज भी कहते हैं कि सबसे उचित साधना एक सामान्य आज की जनता के लिए शाक्तोपाय की साधना जो अद्वैत की साधना करना चाहता है उसे शाक्तोपाय सर्वोत्तम क्योंकि ये सातोपाय किस तरह से किया जाता है कि उसमें एक ही शब्द बोलते हैं मध्यम समाश्रय यानी मध्य का विकास उस मध्य का विकास कैसे किया जाता है कि इस प्रकार से हम आंतरिक ध्यान करके अपने आत्मा के स्तर को ऊपर उठा परमेश्वर से अभिन्न कर सकते हैं इसके बारे में हम अगले सप्ताह से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो शाप्त उपाय की साधना की बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत ज़्यादा जानने लायक है यानी इस साधना के लिए आपको ना तो कोई आसन की जरूरत है ना कोई मंदिर की जरूरत है ना किसी तरह के मुकाम की जरूरत है ना किसी तरह के कपड़ों की ज़रूरत है ना किसी तरह के विशेष मूड की जरूरत है यार मूड होगा तो पूजा करेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे यानी आपको इस साधना के लिए किसी भी साधन की जरूरत नहीं अब ये साधन आप स्वयं तो इस के बारे में हम अगली बार समझेंगे कि कैसे यह अगला जो शाक्त उपाय कैसे काम करता है और उसके बाद में शाम्भ उपाय क्या है उसको समझें फिर ये संसार की संरचना क्या है कि ये मतलब एक स्थूल है सूक्ष्म परा है परा मतलब सूक्ष्मतम और वो संसार में है और एक है हमारे भीतर हमारे भीतर भी एक संसार है वह भी स्थूल है सूक्ष्म है और परा है ऐसे छह रास्ते हैं जिनको हम शरदुआहा बोलते हैं है ना? छह रास्ते छह, शड यानि छः अध्यद के बारे में इसके बाद हमको पढ़ना है तो हमको समझाएंगे छह रास्ते हैं और इन छहों रास्तों से परे परमेश्वर का रास्ता ये छह संसार के रास्ते हैं उसमें जितने बाहर हैं उतने भीतर हैं यानि यद पिंड तत ब्रह्मांड है जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर के अंदर भी है संसार में जितना विभिन्नता है वह हमारे भीतर भी है संसार में मोटा है सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है वैसे हमारे भीतर भी मोटा है सूक्ष्म है अति सूक्ष्म है यानी हमारे भीतर संसार की समस्त भिन्नता वैसी ही है। अब कैसे है? और वो कैसे उजागर होती है उसको मात्रका बोलते हैं मात्रका के द्वारा वो स्थिर भी होती है और उजागर भी होती है तो इन बातों को हम अभिक्रम से थोड़ा और पढ़ेंगे उसके बाद हम अपना कोई नया विषय चुनेंगे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 सद्गुदेव जय सखी सर् करुणता की जय ओं भद्रम कर्णे शृणुयाँ देवा भद्रम पशे महाक्ष्मीरा स्त्रीरंगष्वास्तनुभिषे मही दिखा यदा ओं सहनाभवतु सहनौ मुन तो सह वीर कर्वामहे तेजस्वीनातमस्तु मां विद्विशावे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नकूशा विश्व स्वस्ति नाक्षरियो हरिष्ट ने स्वस्ति नौ बृहस्वती पूर्णस्य पूर्णम ओम शांति शांति शांति किताब समझने ले जाता है